विवेकानंद साहित्य भारतीय नारी अब आप आगे आने वाले नारीत्व के भिन्न भिन्न पदार्थों की तुलना करें मातृत्व से आपका उत्तरदायित्व तो अत्यंत महान हो जाता है इसी नीव से आरम्भ कीजिए माता इतनी पूजनीय क्यों है क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार जन्म पूर्व प्रभाव बालक को शुभ या अशुभ प्रवृत्ति युक्त बनाता है आप सैकड़ों महाविद्यालयों में अध्ययन करें लाखों ग्रंथ पढ़ संसार के समस्त विद्वानों के संसर्ग का लाभ उठाएं किंतु तो यदि आपने शुभ संस्कार लेकर जन्म लिया है तो आप इन सब से अच्छी रहेंगी शुभ या अशुभ के निमित्त आप जन्म लेते हैं शास्त्रों का मत है कि बालक जन्म से ही देव या अशुभ पैदा होता है शिक्षा आदि का स्थान बाद में आता है उनका प्रभाव नगण्य होता है रहते आप वही हैं जो जन्म से होती हैं यदि आपको माता ने रोगी शरीर दिया है तो कितने ही औषधि भंडारों का थोक निगल डालिए फिर भी क्या आप अपने को स्वस्थ रख सकती हैं क्या आप एक भी स्वस्थ पुरुष बता सकती हैं जिसे रोगी दुर्बल और विषैले रक्त वाले माता पिता ने जन्म दिया हो कितने एक भी नहीं एक भी नहीं हम प्रचंड सुप्रवृत्ति या कुप्रवृत्ति के साथ जन्म लेते हैं हम जन्मजात देव या असुर होते हैं शिक्षा आदि का प्रभाव नगण्य ही होता है हमारे शास्त्र कहते हैं बालक का जन्म होने के पूर्व के प्रभाव का निर्देशन करते रहो माता की पूजा क्यों हो इसलिए कि उसने अपने को पवित्र बनाया उसने अपने को मूर्तिमान पवित्रता जैसा पवित्र रखने के लिए अनेक कठोर तपस्याएं की है स्मरण रखिए भारत में कोई भी स्त्री अपने शरीर को किसी भी व्यक्ति को समर्पण नहीं कर देती वह उसका अपना होता है इंग्लैंड में एक सुधार के रूप में एक नया कानून बना है जिसे वे दाम्पत्य अधिकारों का पुनस्थापन कहते हैं पर कोई भी भारतवासी इस अधिकार से लाभ उठाने के लिए राजी न होगा अपने पति के साथ शारीरिक मिलन के अवसर पर कितनी प्रार्थनाएं और व्रतों के द्वारा स्त्री ही प्रवेश का नियंत्रण करती है क्योंकि उसकी दृष्टि जिससे बालक का जन्म होता है वह स्वयं ईश्वर का ही पवित्रतम प्रतीक प्रतीक है पति और पत्नी के मध्य की यह प्रार्थना सर्वोच्च प्रार्थना है क्योंकि इसी प्रार्थना से विश्व में उस नई आत्मा का प्रादुर्भाव होता है जिसमें भले या बुरे संस्कारों की प्रचंड शक्ति विद्यमान रहती है क्या यह केवल खेल है क्या यह केवल क्षणिक नाड़ीय परितुष्टि मात्र है क्या यह केवल पाश्विक सुख प्राप्त करने का साधन मात्र है हिंदू कहता है नहीं सहस्त्र बार नहीं एक ही साथ एक दूसरी बात भी है हमारे विचार का विषय था कि हमारा आदर्श माता के प्रति प्रेम होना चाहिए उस माता के प्रति जो त्याग प्रेम और सहिष्णुता की प्रतिमूर्ति है माता की पूजा का मूल स्रोत यही है मुझे इस संसार में लाने के लिए उसे कितनी तपस्याएं करनी पड़ी कितना आत्म त्याग करना पड़ा उसने मुझे जन्म देने के लिए वर्षों अपने शरीर को मन को भोजन को वस्त्रों को जहाँ तक कि अपनी कल्पनाओं को शुद्ध और पवित्र रखा यही कारण है कि हम उसे पूज्य मानते हैं और इसीलिए मातृत्व तो के साथ पत्नीत्व तो सम्बद्ध है